श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक, एक पत्र मैंने पूछा केशव बाबू कैसे आदमी हैं श्री रामकृष्ण अजीब वह दैवी आदमी है मैं और के बाबू श्री रामकृष्ण अच्छा आदमी है बहुत सुंदर गाता है मैं और शिवनाथ बाबू श्री रामकृष्ण आदमी अच्छा है परंतु तर्क जो करता है मैं हिंदू और ब्राह्म में अंतर क्या है श्री रामकृष्ण अंतर और क्या है यहाँ सहनाई बस्ती है एक आदमी स्वर साधे रहता है और दूसरा तरह तरह की रागनियों की करामात दिखाता है ब्राह्म समाज वाले ब्रह्म का स्वर साधे हुए हैं और हिंदू उसी स्वर के अंदर तरह तरह की रागनियों की करामात दिखाते हैं पानी और बर्फ निराकार और साकार जो चीज़ पानी है वही जमकर बर्फ बनती है भक्त की शीतलता से पानी बर्फ बन जाता है वस्तु एक ही है अनेक मनुष्य उसे अनेक नाम देते हैं जैसे तालाब के चारों ओर चार घाट हो इस घाट में जो लोग पानी भर रहे हैं उनसे पूछो तो कहेंगे जल है उधर के घाट में जो लोग हैं वे पानी कहेंगे तीसरे घाट वाले कहेंगे वाटर और चौथे घाट के लोग कहेंगे एक हुआ परंतु पानी एक ही है मेरे यह कहने पर कि बरिशाल में अचलानंद अवधूत के साथ मेरी मुलाकात हुई थी उन्होंने कहा वही कोतरंग का रामकुमार न मैंने कहा जी हाँ श्री राम कृष्ण उसे तुम क्या समझे मैं जी वे बहुत अच्छे हैं श्री राम कृष्ण अच्छा वह अच्छा है या मैं मैं आपकी तुलना उनके साथ वे पंडित हैं विद्वान हैं आप पंडित और ज्ञानी थोड़े ही हैं उत्तर सुनकर कुछ आश्चर्य से आकर वे चुप हो गए एक मिनट बाद मैंने कहा हाँ वे पंडित हो सकते हैं परंतु आप बड़े मज़ेदार आदमी हैं आपके पास मौज खूब है अब हंसकर उन्होंने कहा खूब कहा अच्छा कहा मुझसे उन्होंने पूछा क्या मेरी पंचवटी तुमने देखी है मैंने कहा जी हाँ वहाँ वे क्या करते थे यह भी कहा अनेक तरह की साधनाओं की बातें मैंने पूछा उन्हें किस तरह हम पाएं? श्री राम कृष्ण अजी, चुंबक जिस तरह लोहे को खींचता है उसी तरह वे हम लोगों को खींच ही रहे हैं लोहे के कीच लगा रहने से चुंबक से वह चिपक नहीं सकता रोते रोते जब कीच धूल जाता है तब लोहा आप ही चुम्बक के साथ जुड़ जाता है मैं श्री कृष्ण की उक्तियों को सुनकर लिख रहा था उन्होंने कहा हाँ देखो भंग भंग रट लगाने से कुछ ना होगा भंग ले आओ उसे घोटो और पियो इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें तो संसार में रहना है अतएव ऐसा करो कि नशे का गुलाबी रंग रहा करे काम काज भी करते रहो और इधर जरा सुखी भी रहो तुम लोग सुखदेव की तरह तो कुछ हो नहीं सकोगे की नशा पीते ही पीते अंत में अपने तन की खबर भी न रहे जहाँ तहाँ बेहोश पड़े रहो संसार में रहोगे तो एक आम मुख्तार नामा लिख दो उनकी जो इच्छा करे तुम बस बड़े आदमियों के घर की नौकरानी की तरह रहो बाबू के लड़के बच्चों का वह आदर तो खूब करती है नहलाती धुलाती है खिलाती पिलाती है मानो वह उसी का लड़का हो परंतु मन ही मन खूब समझती है कि यह मेरा नहीं है वहां से उसकी नौकरी छूटी नहीं कि बस फिर कोई संबंध नहीं जैसे कटहल काटते समय हाथ में तेल लगा लिया जाता है उसी तरह भक्ति रूपी तेल लगा लेने से संसार में फिर न फसोगे, लिप्त न होोगे अब तक जमीन पर बैठे हुए बातें हो रही थी अब उन्होंने खाट पर चढ़कर कर लेटे लेटे मुझसे कहा पंखा झलो मैं पंखा झलने लगा वे चुपचाप लेटे रहे कुछ देर बाद कहा अजीब बड़ी गर्मी है पंखा जरा पानी में भिंगा लो मैंने कहा इधर शौक़ भी देखता हूं कम नहीं है हंसकर उन्हें कहा क्यों शौक़ नहीं रहेगा शौक़ रहेगा क्यों नहीं मैंने कहा अच्छा तो रहे रहे खूब रहे उस दिन पास बैठकर मुझे जो सुख मिला वह अकथनी है अंतिम बार जिस समय की बात तुमने तीसरे खंड में लिखी है मैं अपने स्कूल के हेड को ले गया था उनके बीए पास करने के कुछ ही समय बाद अभी थोड़े ही दिन हुए उनसे तुम्हारी मुलाकात हुई थी उन्हें देखते ही श्री राम कृष्ण देव ने मुझसे कहा क्यों जी तुम इन्हें कहाँ पा गए ये तो बड़े सुंदर व्यक्ति हैं क्यों जी तुम तो वकील हो बड़ी तेज बुद्धि है मुझे कुछ बुद्धि दे सकते हो तुम्हारे पिताजी अभी उस दिन यहाँ आए थे आकर तीन दिन रह भी गए हैं मैंने पूछा उन्हें आपने कैसा देखा उन्होंने कहा बहुत अच्छा आदमी है परंतु बीच बीच में बहुत उल जुलूल भी बकता है मैंने कहा अब की बार मुलाकात हो तो उल जुलूल बकना छुड़ा दीजिएगा वे इस पर जरा मुस्कराये मैंने कहा मुझे कुछ बातें सुनाइए उन्होंने कहा हृदय को पहचानते हो मैंने कहा आपका भांजा न मुझसे उनका परिचय नहीं है श्री रामकृष्ण हृदय कहता था मामा तुम अपनी बातें सब एक साथ न कह डाला करो हर बार उन्हीं उन्हीं बातों को क्यों कहते हो इस पर मैं कहता था तो तेरा क्या बोल मेरा है तो तेरा क्या बोल मेरा है मैं लाख बार अपना एक ही बोल सुनाऊँगा मैंने हँसते हुए कहा बेशक आपने ठीक ही तो कहा है कुछ देर बाद बैठे ही बैठे ओम ओम कहकर वे गाने लगे अमन तू रूप के समुद्र में डूब जा